मुखंदा भक्तजनम सिन्यासा श्रीरामचंद्राय श्रीभनुमते नम श्रीगणेशय नम श्री सरस्वत नम नमः नम श्रीराम जय राम जय जय रा ram jay ram jay jay ram jay ram jay jay ram jay ram jay ram. Ram, jay ram, jay ram. ram, jay jay ram.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 राम जय राम जय जय राम राम राम जय राजा राम राम राजा राम, राम जय सीताराम Ram Jai Sita Ram <tis> si taram, <ya> Sita Jai Ram, <tis> sita, -ram sita Ram Sita Ram Jai Sita Ram Sita Jai Ram Sita Ram Ram Jai Sita Ram Ram Jai Sita Si Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram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 जय राम जय जय राम <iend> राम जय राम जय जय राम जे श्री राम जय राम जय जय राम वागीषाद्या सुमन सर सर्वापक्रमे यतृत्याशु नमात गयान रामाय राम रामचंद्राय वेदसी रघुनाथा नाथाय सीताया रामं था सीता पते नम रामुजता भरत भरता सुग्रीवुसूं प्रणमापुन प्रणमापुन प्रणमापुन यत्र रघुनाथ कीर्तनमतमस्तकाजि बास्पवाजिपरिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षक नमोस्त राय सलक्ष्मणा दिव्य तस् जनकात्मज नमोस्तु रुद्रेन्द्रियभ्यो नमोस्त चंद्राकमणे वाछाकुभ्यंधुता पाव्यो वृष्णवे श्री सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे वंदे गुरुपरम प्रवेश्य गुरु माच मीमा प्रसुप्ताजीविलशक्तिधरस्वध हस्त चरण हस्तचरण श्रवण्वगा भगवते पुरुषा तो्यं श्री सीताचंद्र भगवानी हनुमी महाराज की जय श्री वाल्मीक भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय जय सीता मला नाम सीता जब रामचंद्रभवा श्रीराम शरण समम विना का रावण प्रतिहयती कलिमल राय कार्य नम श्यति काल भीम भुजु रामे भक्ति प्रखंडिताश्रय बड़े सौभाग्य का दिन है आज इसनेशारण्य की पवित्र धरती पर श्रीमद वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन मणिकांचन संयोग है मिशारण्य पवित्र तीर्थ है सतयुग का तीर्थ है इस धरती ने जितनी कथा सुनी है उतनी कथा और किसी स्थान ने श्रवण किया है ऐसा समझ में नहीं आता सौनकाधिक अट्ठासी हजार महात्मा उनका एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था शौनक जी महाराज उसके कुलपति थे वृद्धक कुलपति वृद्ध थे और कुलपति थे चलता फिरता विश्वविद्यालय उनके साथ रहा करता था यज्ञ यागादि में उनकी बड़ी प्रवृत्ति थी इस स्नेहिशारण्य की धरती पर उन्होंने अनेक यज्ञ किए अनेक कथाएं सुनीं और उसी में श्रीमत बाल्मीकि रामायण का महात्म भी यहां पर सुना गया ऐसा वर्णन अभी व्यास करेगा उसके पहले वंदना कर रहे हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम संपूर्ण जगत के भगवान श्री राम ही शरण है शरण मने आश्रय शरण मने धाम सारे संसार के आश्रय भगवान श्री राम है सारे संसार के कहने का भाव कि मूर्खों की भी आश्रय वो हैं और विद्वानों की भी आश्रय वो है धनिकों की भी आश्रय वो हैं रंकों की भी आश्रय वे हैं ब्राह्मणों की भी आश्रय वो हैं चांडाल के भी वे आश्रय हैं समस्त जगत के वे आश्रय हैं राम बिना का गति श्री जी के बिना और कोई गति नहीं है गति मने राम जी रास्ता गति मने रास्ता गम्यते अनया इति गति जिससे चला जाए जाया जाए पहुंचा जाए उसको बोलते हैं गति शुक्ल कृष्ण गति हेते शिव गीता में लिखा है दो गतियां हैं शुक्ल गति और कृष्ण गति एक एक देवयान और एक पितृयान लेकिन उनको उन, उन किन्हीं गतियों का कोई सहारा नहीं है अगर श्री राम जी बीच में न हो रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम जितने भी कलिमल हैं वो सब श्रीराम जी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं कलिमल का मतलब का कमल कलीमल कली का मतलब वाद विवाद कमल है कली मने कलह झगड़ा तो कलीमल का मतलब वाद विवाद से जायमान जितने भी कलह हैं, मल हैं पाप हैं वो सिर्फ श्री राम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं रामाय नमः। अगर नमस्कार करने योग्य कोई सी चरण है तो रघुनंदन राम का है रामाय नम श्री राम जी को नमस्कार करें श्री राम जी को प्रणाम करें कैम दुनिया का अनादर कर दें इसका मतलब ना ना ना अनादर मतल सी राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी अनादर तो भक्तों के यहां लिखा ही नहीं किसी का भी अनादर नहीं मैदान राम जपत कोढ़ी भला चू चू चुए जा को चाम कंचन काया कही काम की जो न भजय श्री राम अनादर किसी का नहीं रामायण का लेकिन प्रणाम के महत्व को तो श्री राम जी जानती हैं औरों के चरणों में माथा रगड़ते रहो देखते ही देख लो संसार में सीराम के चरणों का एक प्रणाम अगर आपका हृदय से किया हुआ है मेरी बात सुन लो स्तुति की चर्चा छोड़ो भक्ति की चर्चा छोड़ो श्री रघुबंदर के चरणों में एक प्रणाम आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है एक कृष्ण से प्रणाम एक प्रणाम दशा सुमेधा न तुल्य दशास्वेध के अवृत स्नान का फल एक श्री राम के चरणों का प्रणाम तो क्या बराबर हो गया क्या बराबर नहीं हुआ दशास्वेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय इसलिए रामाय नम श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए राम श्यति काल भीम भुज काल रूपी जो भयंकर सर्प है भीम भूजक भयंकर सर्प वो श्री राम जी से डरता है महाराज राम जी से डरता है काल राम जी से डरता है।, है राम जी से नहीं और राम जी की कथा से भी डरता है कालव्याल मुखग्रास त्रास हे तवे काल व्याल के मुखग्रास के त्रास के निर्णास के लिए श्री राम कथा है रामश्य सर्वम वशी। राम जी के सब वस्त आप चाहो तो भी राम जी के अवस्थ हो आप न चाहो तो भी राम जी के अवस्थ सज्जनों आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है तुम हाथ फुला करके छाती ठोक के घूमते रहो लेकिन वो चाहते हैं वही होगा आपका किया हुआ सर्वनाश हो जाता है उनकी उनका किया हुआ ही रहता है इसका मतलब ये यदि पुरुषार्थ मत करो पुरुषार्थ तो करो लेकिन राम जी के सहारे करो रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे भगवान के मंगलमय में श्री चरणों में, में मेरी अखंड भक्ति हो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं रामत्वे वे रघुवंदन हे रामचंद्र हे परमात्मन आप ही हमारे एक मात्र हैं। मैं उन श्री राम की वंदना कर रहा हूं महात्मा की आरंभ की वंदना है मैं उन श्री राम की वंदना कर, कर रहा हूं जो चित्रकूट में निवास करते हैं चित्रकूट के ठाकुर का बड़ा महत्व मालूम पड़ता है शुरू हाँ। में कह रहे हैं चित्रकूटालयम रामम वंदे जिनका चित्रकूट में स्थान है जिनका चित्रकूट में निवास है उनकी हम वंदना कर रहे हैं इस चित्रकूट की ठाकुर की क्या विशेषता है चित्रकूट की ठाकुर की विशेषता यह है कि भक्तों के लिए अपना घर छोड़ देता है द्वार छोड़ देता है कल सारा संसार छोड़ देता माँ बाप का प्यार छोड़ देता है तरफते हुए पिता की भी परवाह नहीं करता और चित्रकूट में आ जाता चित्रकूटालय दूसरी विशेषता वो ठाकुर चित्रकूट में हमेशा रहते हैं श्री गोस्वामी जी महाराज एक दोहा लिखते हैं कि चित्रकूट मह बसत प्रभु कब तक कन्ित सीयन समेत नित्य रहते चित्रकूट मह बसत प्रभु नितसीय लखन स नित्य रहते हैं तो चित्रकूट में जो नित्य विहारी चित्रकूट चित्रकूटात्र विहारी श्री रघुरंदन रामचंद्र परमात्मा है उनके मंगलमय चरणों में हम प्रणति निवेदन कर रहे हैं चित्रकूटालयम रामम बंदे चित्रकूट के ठाकुर का वैशिष्ट क्या है बड़े बड़े अवलात्मा बड़े बड़े वीतराग बड़े बड़े महात्मा ध्यान देना इन सबके ऊपर कृपा करता है कि इनके ऊपर तो कृपा करते, हैं तो करते ही है एक बगैर पढ़े लिखे हुए सभ्यता का जिनके पास कोई नाम निशान नहीं है ऐसे गोल भील गिरातों को भी उठा करके वो गले से रह जाते हैं जहां बड़े बड़े महात्माओं के वो आश्रय हैं वहां पढ़े नहीं लिखे नहीं सत्रकार से दीनहीन पावर उनको भी सरकार वहीं की गोसम जी ने चौपाई लिखी बड़ी बढ़िया बड़ी, बड़ी, बड़ी कीमती चौपाई है और उन गोल के बीच में लिख रहे हैं राम केवल राम केवल ये केवल शब्द जो है ना बड़े बड़े बुद्धिवानों को कहता अपनी बुद्धि रखे रहो बड़े बड़े बुद्धवानों को कहता अपनी विद्या रखे रहो बड़े बड़े धर्मवालों को कहता अपना धन रखे रहो राम केवल प्रेम प्यारा बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े धनिक बड़ी बड़ी पूजा की थाल सजा करके घमंड में खिलाते हुए चलते हैं कहते हैं राम जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे इस गरीब के पास तो कुछ नहीं खाली पुष्प लाया है देखता नहीं ठाकुर स्कूल पुष्प थाली के ऊपर और जो गरीब का लाया हुआ एक भक्त एक पुष्प है उस पुष्प को लेने के लिए ठाकुर वचन पढ़ता है ठाकुर तो भाव का होता है ये चित्रकूट का ठाकुर है एक तरफ बाल्मीकैसे महात्मा और दूसरी तरफ पामरकोल कोल किरात गोस्वामी जी वहां चौपाई उपाय लिख रहे राम केवल केवल बड़े बड़े ज्ञानी कहते हम तत्व विमर्श करते हैं तत्व का ज्ञान परिज्ञान है हमको तत्व के द्वारा हमने ठाकुर की सिद्धि की है भूल जाओ और तुम्हारे तत्व दर्शन को ठाकुर स्वीकार नहीं करता ठाकुर तो प्रेम से कहा हुआ सी रामाय इसको स्वीकार कर राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा चित्रकूटालयम रामम जिन ठाकुर का चित्रकूट में आलय है निवास है आलय का मतलब हो वो चित्रकूट में लय पर्यंत निवास करता है चित्रकूटालयम लय पर्यंत प्रलय पर्यंत ठाकुर निवास करता है चित्रकूट से ठाकुर कभी दिखते ही नहीं भागते ही नहीं ऐसे श्रीराम की वंदना कर रहे हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम चित्रकूट की दूसरी विशेषता कहती इंदिरा नंद उसी इंदिरा का आनंद मंदिर है इंदिरा माने लक्ष्मी लक्ष्मी जी माने सीता जी सीता जी का वो आनंद मंदिर है भगवती जनक इंद्री को जो सुख चित्रकूट में मिला वो कहीं मिला नहीं मिला महाराज हां अयोध्या में नहीं दिव्यकारण्य में नहीं मैं आपसे ठीक निवेदन कर रहा हूं चित्रकूट में जो अनुश्री जी को मिला किशोरी जी को मिला वो आनंद कहीं नहीं आप आपसे अयोध्या में नहीं वर्णन पाओगे दंडकारण्य में वर्णन नहीं पाओगी मिथिला में वर्णन नहीं पाओगे चित्रकूट में वर्णन पाओगे कि ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार कर रहे केवल श्री चित्रकूट की झांकी है वो अन्यत्र दुर्लभ है इंदिरा नंद मंदिरम नमा बंदे च परमानंदम भक्तान अभय भक्तों को अभय दान देने वाले ठाकुर के चरणों में हम वंदना कर रहे हैं श्री रघुवंद्र का स्वरूप है अभय हो जाओ निर्भयता प्रदान तो श्री ठाकुर के चरणों में मिलती है इस प्रकार वंदना करके महात्मा की कथा शुरू हो रही है सन का अधिक हजार महात्मा इसी नैमिषारण्य के धरती में बैठे आज झूम के उनका मन कर रहा है रामकथा सुनने हे अयोध्या जी का नेमिशारण्य का बड़ा घना संबंध है हम अयोध्या वासियों से भी कह रहे हैं नेमिशारण्य वासियों से भी कह रहे हैं बड़ा घना संबंध है नेमिशारण्य का और श्री अयोध्या जी का आगे बताएंगे आगे बताएंगे आगे प्रसंग आएगा बहुत घना संबंध हम तो इस नेमिशारण्य की धरती को प्रणाम करते हैं शारण्य की धरती ने हमारी मां को छिपा रखा है यह वही धरती है जिस धरती को भरवती भाषी जटकमंदरी ने प्रणाम किया और यह कहा कि नयिशारण्य की भूमि तदा मैं माधवी देवी विबरम धातुमर रहसी मुझे स्थान दो जब जनकनंदिनी का अंतिम बंतिम चरित्र है जब जनकनंदिनी धर्क, ने कहा धरती मुझे स्थान दो नैविशारण्य की धरती फट गई है सुंदर सा उत्तम सिंहासन आविर्भूत हुआ है उस आविर्भूत सिंहासन भगवती श्री जनकनंदिनी निवास हुई है इस नैविशारण्य के धरती के भगवती को संजो रखा है ऐसी भूमि कौन सी हम इस भूमि को प्रणाम करते हैं हमारी इच्छा थी इस नैविशारण की धरती पर मैं अंतिम दिन सुनाऊंगा आपको इस नैविशारण्य की धरती पर लोग उसने भगवान श्रीराम का चरित्र गान किया है आपसे एक बात बताऊं ने की धरती पर मेरी बहुत दिन से राम रामकथा की भी इच्छा थी हम पागल हैं भाव हैं मेरी बातें बुद्धि की नहीं होती लेकिन हम आपकी बुद्धि की, की सुनना भी नहीं चाहते हम उसकी अपनी को मिटाना भी नहीं चाहते लेकिन है पागलपन की बात मैंने विशार्मी की धरती पर कथा कहने की इसलिए इच्छा था इच्छा थी मेरी ये नैविशार्मी की धरती वह धरती है जिस धरती ने आराधक को आराध्य से मिला दिया भक्त को भगवान से मिला दिया कथाकार को कथा के नायक से मिला दिया इस धरती ने बेटी को बाप से मिला दिया ये धरती इस धरती ने बेटी को बाप से मिला यही वो धरती है कि जिस धरती पर लौकुश को भगवान रघुवंधन के दे बुखा के गोद में और मुख पर हाथ रख करके कहा है। पुत्र बिछुआ हुआ बेटा इसी धरती पर अपने बाप से भक्त भगवान से मिला है एक राम कथाकार अपने आराध्य से मिला है कहते कहता लड़कपन से लेकर आज तक मैंने कथा ही कहीं नहीं सची कुछ नहीं किया दुनिया के किसी काम का भी नहीं किया, केवल कथा कही लड़कपन से लेकर साढ़े नौ वर्ष की उम्र से लेकर कथा कहते कि जब बुद्धा हो गए तो मैं कहता हूं प्रभु जब तुम लड़कों से कथाकार को मिल सकते हो न सही मेरा हृदय वैसा पेशा तो हमारा उनका एक ही कथा उनने भी कही है कथा हमने भी कही है अगर तुम लौकस को उठा के गोद में तो बिठा सकते हो तो क्या हमको नहीं बिठा सकते माना कि वो तुम्हारे बेटे है लेकिन तुम्हारे बेटों की संख्या असीम है अपरिमित कोई नहीं सकते हम भी तुम्हारे बेटे मैं तो भावना से यहां कहने आया कि शायद कभी कि नजरे मेहर हो जाए कृपा दृष्टि हो जाए बस मैंने बताया ना पागल हूं कि कोई सीएम सुहावन काट पटोरी चाहिए अभी जग जुड़े छाछी अमृत की अभिलाषा है और भाग्य में मट्ठा भी नहीं लेकिन अभिलाषा करने में कोई किसी को रोक नहीं सकता ये वह विशारे की वो पवित्र धरती है वाले यहाँ पुर स्वण का भी महात्मा महा बात में सूत जी से महाराज से कहते हैं भगवान सर्वमाख्यातम जृष्टम विदुषा त्वया हे प्रभो आप बड़े विद्वान हैं हमने जो जो जिज्ञासा आपसे की हमने जो जो पूछा आपने सब बताया है। एक प्रश्न हमारा और है कै बोलू क्या ये तो आप जानते हो कि जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक तो कोई क्रिया सफल नहीं होगी गांठ बांध लो इस बात जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक, तक कोई क्रिया सफल नहीं आप लाख सब कुछ करो लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं है तो कुछ नहीं गरीब हो कोई परवाह नहीं निर्धन हो कोई परवाह नहीं मूर्ख हो कोई परवाह नहीं बोलना नहीं आता कोई परवाह नहीं बड़े तुम असभ्य हो प्रणाम करना भी तुमको नहीं आता मुझे निर्मल बन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है ये नहीं कहा कि विद्वान मुझे अच्छा लगता है ये नहीं कहा कि सभ्यता वाला मुझे अच्छा लगता है सभ्यता वाली अगर अच्छे लगती तो बंदरों को कभी अपनाते नीचे ठाकुर सो रहे हैं ऊपर से बंदर पूछ हिलाकर करके उनके सर पर ला रहे हैं इन क्षिपड़ के शब्द कौन होगा प्रभु तो तरुतर कपिटार सभ्यता प्यारी होती तो बंदरों से प्यार करते इनको विद्याप्यारी प्यारी होती तो इनसे प्यार करते इनको धन प्यारे प्यारा होता तो निर्धनों से प्यार करते कभी नहीं सकल भुवन मध्य ही निर्धन आज धन्य तो निर्धन धन्य है भाग्यवान है निवसत हृदय ये केवला भक्ति देगा निर्धन धन्य लेकिन ठाकुर कहते हैं और कुछ शर्त नहीं है मेरे यहां आने में शर्त एक है तुम्हारा मन शुभ ग्रह ये चाहिए इसकी अपेक्षा निर्मल मन निर्मल मन जन सोमोहि पावाओ कि ढक्कन मत लगाओ ये ढक्कन नहीं पसंद है ठाकुर ये आवरण पसंद नहीं है इस धक्कन से तुम दुनिया वालों को रिझा सकते हो ठाकुर को नहीं रिझा सकते तुम जैसे हो वैसे आ जाओ झूम के कबीर चिल्लाते हैं, गाते हैं क्या बोलते हैं घूंघट के पटखोल रे तुम पिया मिलेगा प्रियतन को चाहते हो आवरण हटाते आवरण जब तक है तब तक, तक प्रियतन का प्रसाद कहां ये आवरण मन से मन का घूंघट मन का है मन शुद्धिहीना नाम निष्कृत कथम भवि सर्वण कादिक पूछ रहे हैं सज्जनों कौन पूछ रहा है मेरी बात सुनो भारतवर्ष का मस्तिष्क पूछ रहा है भारतवर्ष का मस्तिष्क पूछ रहा है हम मन शुद्ध कैसे हो मन शुद्धि का उपाय बताओ और जब मन शुद्ध हो जाए तो यथा तुषित तो देवेश जैसे वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए वह उपाय बताओ शीशु जी महाराज प्रसन्न हो गए प्रश्न सुन प्रश्न भी अच्छा है मुना एक हमारे पास आए थे महाराज एक बात बताओ का तो क्या नाम था कभी मेरे को तो नहीं आ रहे आप तो आपको नहीं आ रहे क्या करें हमने ठेका भी लेने रखा है मुझे तो नहीं आ रहे ऐसा प्रश्न नहीं ऐसा प्रश्न तात्विक प्रश्न कल्याण करने वाला प्रश्न क्या करोगे जानकर कैमरा सिर्फ खा के पति का क्या नाम था है उसका नाम तो है आगे भी तो बता दूंगा कि क्या पति अंतर क्या करोगे सुनिए क्या करोगे सुनकर बताओ हाँ जी ऐसा प्रश्न मन शुद्धिहीना नाम निष्कृत कथम भवित जिनका मन शुद्ध नहीं है वो तो कैसे मन शुद्ध करें भगवान कैसे प्रसन्न हूं ये हमको पता सूर्य प्रसन्न प्रश्न सुन कर गैर ये कहते हैं सुनो थोड़े जो से कहते हैं श्रीनुम मुनय सर्वे आप लोग सब सुने मेरी बात सुनाए मैं आपकी मौलिक बात होगी आनंद आ जाएगा सूत्र ने कहा मेरे पास मौलिक कुछ नहीं आज मौलिक का रूप चल पड़ा है एक मौलिक का रूप चल पड़ा है ये बात मौलिक हमारे यहां मौलिक बात नहीं कही जाती, हमारे मौलिक बात कोई सुनता ही नहीं हम क्या सुना रहे हैं कि श्रीणुध्व मुनय श्रीराम श्रीणुधम मुनय सर्वे सुनो क्या सुनाओगे आपका मैं वह सुनाऊंगा जो किसी ने किसी कहा कहा ने से कहा है कि किसने कहा है कि भगवान नारद ने, ने सनत कुमार से कहा है वर्ष में गीतम सनत कुमाराय नारदे न महात्मना महात्मा नारद ने सनत कुमार जी महाराज से कहा है इन उपलक्षण है सनक सरंदन सनत कुमार सनातन ये चार भाई हैं सनक सरंदन सनत कुमार ये जो चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं पहले पुत्र ये सबके पूर्वज हो तो उसके पूर्व क्या उसके भी पूर्वज क्या उसके पूर्व ऐशामक पूर्वजा जहां तक तो पूर्वज आपको याद आए ना याद कर लो उनके भी पूर्वश्री शरद कुमार सनका जी पूर्व ऐशाम पूर्वजा महात्मा अनारत सनकाधिक चारों भाइयों को सुनाए अच्छा क्या सुनाया उन्होंने रामायण रामायण महाकाव्यम रामायण महाकाव्य को सुनाया इसका नाम रामायण है रामायण माने राम जी सीधा सीधार थे काय के चक्कर में पड़ते रामायण ये रामजी का आयन है आयन मने घर है। ये रामजी का घर है इसमें रामजी रहते हैं ये रामजी का राम जी का घर है इसमें रामजी रहते हैं। बड़ा छोटा सा घर है रामगा लेकिन ये छोटा सा ऐसा नहीं है अगर ये पढ़ जाए तो सारी जमाने को ठेक खेल ले ये रामायण ये रामायण घर है दूसरा अर्थ और सुन बड़ा अच्छा है हम कोशिश करें कि हम ज्यादा विपत्ति वगैरह के चक्कर में न पड़ें, लेकिन अब कुछ निकल जाए तो क्या करें आदत तो वही तो हम है हमारी आदत कथा कहने की तो हो गई पढ़ाने की आदत पड़ गई अब मैं पढ़ाता हूँ कथा हम जबरदस्ती करते हैं आ, आ, जो जो आदमी न जाने उसको करे जो तो जब अस्पीय कथा भूल पाल गया प्राण आए आगे तो प्राणी कथा भी कहता हूं राम जी एक बढ़िया अर्थ है रामायण एक संस्कृत में धातु है आय आय उस आय का अर्थ होगा चलना जानना समझना ये सब उसके अर्थ है आय तो राम जिससे अय अय की प्राप्त थे लव्य थे राम जी जिससे प्राप्त हो जाएं, जिससे मिल जाएं उसका नाम है राम। रा जी, जी जिससे मिल जाए जिससे प्राप्त हो जाए जिससे वो अपने हो उसका नाम राम। आपने रामानंद को कभी अपनाया नहीं दिल से से पढ़ लिया थाने पूछा रामा पढ़ते थे आपने कहा पे तो एक बार पढ़ गए पढ़ो नहीं ओ, उसको अपनाओ उसको कंठहार बना लो और राम जी न मिले तो मैं जवान दे रहा हूं मेरे पर मुकदमा चला देना कोई एक तो ही रहा होगा उस बात को लेकर मेरे पर मुकदमा चला देना राम को अपना लो जैसे मैं कहूं वैसे और न मिले तो मेरे पर मुकदमा चला दो भी बैठे हैं राम जी मिलेंगे राम जी प्राप्त होंगे ये रामायण नाम ही इसलिए कि जिस साधन के द्वारा राम जी मिल जाएं, अपने हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, आपको अपना बना लें उसका नाम राम जी रामायणम महाकाव्यम ये हो बेताल पचीसी नहीं है हाँ। तलिका तो की कथा नहीं है कि किसी की मनगढ़ंत कल्पना नहीं है सर्व सब का सर्वे सम्मतम ये वेदों का सम्मान्य गंथ है वेदों का अभिमत इसमें रखा है, अभिमत नहीं जी साक्षात वेद ही है तो आप बहुत बढ़ गए बिल्कुल बढ़ रहा है वेद प्राचीत सादासी साक्षात रामायण मात्मना साक्षात वेद ये वेद है और ये रामायण कैसा कि पाप प्रशमनम संपूर्ण पाप को नष्ट करने वाला है और सर्व ग्रह निवारणम संपूर्ण ग्रहों को समाप्त कर देता है ग्रह्मण है रमेश ओम मंगल बुद्ध बृहस्पति शुक्र समूह राघु केतु ग्रह ये यानी बड़े बड़े बड़ ग्रह हैं इसके अलावा भी बड़े ग्रह हैं बड़े ग्रह हैं कचहरी में चले जाओ तो बड़े बड़े ग्रहों का पता लग जाएगा कभी गए हो मुखमालन की चलो चले जाओ यहां दो बैठे कचहरी वाले बुरा मुख्यमाल कचहरी में चले जाओ बड़े बड़े ग्रह इस्लोक संस्कृति किसी पुराण का नहीं है ऐसे है किसी ने ये ग्रह घर में आता है आपके जानते हैं उसका क्या माता दसवों ग्रह नौ तो आपने सुना है कि जमाई जो है दसवा ग्रह हो जाता है लेकिन मैं आपको एक बढ़िया ग्रह की बात करता बताऊ बहुत अच्छा ग्रह आपको तो बताऊं तो बहुत मैं बताऊं ग्रह के नाम से घबरा तो मैंने नौ ग्रहों को हटा दिया इन सांसारिक ग्रहों को थोड़ा नाम बताया लेकिन अब एक अच्छे ग्रह का नाम बताऊं बताऊं कृष्ण ग्रह ग्रही आत्मा राम ग्रह राम जी ग्रह है राम जी ग्रह राम जी, जी स्वयं ग्रह है ग्रह पकड़ता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है राम जी एक पकड़ लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते जैसे निचर आ गया पकड़ लिया है कभी साढ़े सात वर्ष तक रगड़ेगा रह साढ़े सात वर्ष तक रगड़ेगा रह उसके बाद तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि तो दृष्टि की दशा आ जाए हमको नहीं मालूम जोश से नहीं पड़े जो पड़े मैं जो से लोग कह रहे खाना पुष्टी करें कि महाराज को गोद कर, कर नहीं, मारा नहीं। दिया तो इस तरीके समाप्त हो गया बुद्ध की दशा आ गई कला कला नहीं कल दशा आ गई कही तो साढ़े सात वर्ष में समाप्त हो जाएगा लेकिन श्रीरामक ग्रह ऐसा है अगर उसने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा उस जिंदगी में कभी छोड़ने वाला ग्रह नहीं है और एक बात और सोच लो शनि ग्रह लगने के बाद भी मंगल की अंतरदशा आ जाती है भीतर मंगल आ जाता है वो भी सर परेशान करता है। लेकिन रामक ग्रह ने अगर पकड़ लिया है तो दुनिया का कोई ग्रह पीछे नहीं आएगा दुनिया का कोई ग्रह आपको स्पर्श करने भी नहीं आएगा अगर मेरी बात पर तो विश्वास हो मैं व्यासवीठ से मैं में कह रहा हूं अनुभव कह रहा हूं मुझे रामग्रह भी पकड़ रखा है मेरे पास कोई ग्रह नहीं आता है अनु से कह रहा हूं अनुभ कह रहा है और नई की पवित्र धरती पर या से निवेदन कर रहा हूं अगर राम ग्रह ले के तो दूसरे ग्रह फिर आपको परेशान नहीं करेंगे हाजी सर्वग्रह विनाशनम संपूर्ण ग्रह समाप्त हो जाते हैं ऐसी है ये श्री राम, ये रामायण तथा तो सी नारद जी महाराज कहते सूजी महाराज ने कहा स्वर्ण ने कहा कि महाराज एक बात बताओ आपने अभी क्या कहा कि नारद जी और सर्वकादित इन दोनों का संवाद हुआ नारद जी ने कहा स्वकादिकों ने सुना अभी अभी कहा बने यही कहा था अब स्वर्ण तो ताजुक में कहे क्या कहे महाराज जी मिल कैसे गए मिल कैसे गए दोनों कथन सनत कुमार आय देवर शिरनारदो मुनि प्रोक्तवान शकलां धर्मान कथ कथम तू मिलता मिले कैसे ऐसा तो क्या है अरे के जिसका घर दुआर हो मिल जाए तो ठीक है क्यों तो, कहा तुम श्री अयोध्या जी नहीं रहते ये महात्मा अयोध्या जी रहते हैं है। जाएंगे इनकी आश्रम पर खोज लेंगे तो मिलेगी ये अमुत तो लखनऊ जी रहते हैं लखनऊ रहते हैं जाएंगे वहां पर तुमसे मिलने ले। लेकिन ये सनत कुमार ए नारद दोनों बेपता हूं ये दोनों बेपता है आप समझ रहे हैं ना, दोनों बेपता है और जो बेपता है वही राम का पता पाता है मैं तो तुम नहीं भिड़ा रहा हूं ये तुम तो भिड़ रहा है जो बेपता है वही राम जी का पता आता है और यही पता है मेरी राम की सरकार का राम राम ही राम नाम ही उसका पता है राम ही उसका पता है राम नाम ही उसका पता है रे है रहमत का निशान और है अनिफ का हर निशा मेरे दिलदार का रा आमा रे रा आमा खुद मती हैं वो मकाने मीम में ये पता है मेरी राम की सरकार राम कह दो आ जाएगी मिल जाएगा नहीं पता है रेफ औ मवर्ण मध्य रेफ औ मवर्ण मध्य आता है अवर्ण जवे कृपा का दुलारा लाल आप खींचे आता है ये पता है हाँ तो जो बेपता है उसको राम जी का पता मिलता थे महाराज वो तो मिले कैसे तो उनका तो कोई ठिकाना नहीं कोई पता नहीं कोई कैसे मिले कथन तू उम्मीदी तू शरद कुमार जी ने कभी आश्रम कहीं बनाया नहीं किसी ने पढ़ा हो तो हमको मालूम नहीं हमने नहीं पढ़ा शरद कुमार जी ने सर सड़क चारों भाइयों ने कहीं आश्रम बनाया नहीं ब्याह किया नहीं याद नहीं करते तो घर बनाने की जरूरत ही क्या है बेकार ब्याह नहीं करने वाले घर नहीं बनाना इसीलिए घरवाली कोई घर कहते हैं उसका नाम ही है घरवाली घरवाली में तो घर आए यह मैं आप हिंदी भी नहीं कह रहा हूं संस्कृत दशलोक गृहिणी गृह में क्या हुआ गृहिणी ही घर है गृहिणी गृहमित किया हुआ शरद कुमार नारद दोनों का कोई संबंध नहीं है क्या हुए नहीं एक रहते हैं नंग भीड़ंग एक रहते हैं नास्ते गाते कौन तो ब्याह करेगा ब्याह नहीं तो घर नहीं तो कथन कहूंगी नहीं कहू कैसे मिल गए फिर क्या एक जगह रहते नहीं बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं एक जगह रहते नहीं आप क्या कहते कि बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सामने पंगत बैठी हुई है पंक्ति बैठी हुई सामने समझ रहे हैं भोजन कर सामने बैठी अरे बाबा पुरानी जमाने की बात कर रहा हूं टेबिल वाली बात नहीं कर रहे सामने पंगित बैठी है पत्थल पर हुई सामने अब दो आदमी परस रहे एक इधर से एक उधर से और वो उधर खड़ा हो जाए उधर खड़ा हो जाए पत्थल पर ही है सामने आनंद आ जाएगा नहीं अभी आनंद आएगा नहीं आए अरे वो तो पूरी नहीं खड़ा है वो शाम नहीं खड़ा है आनंद चाहिए तो नहीं चाहिए बुचे चक्कर हो पाएंगे शाम को बोलना ऐसे मिल जाएगा तो नहीं आएगा कैसे आनंद आएगा तो धीरे तो से रखेगा ये पूरी वो से रखेगा साल अब तो आनंद आएगा नहीं आए? नहीं दुखे हैं धीरे से रखने में आनंद नहीं आएगा तो, तो यो करो यो पूड़ी लो यो यो पूड़ी लो, साग लो पूड़ी लो साग लो, लो, साग लो। अब आनंद आय नहीं है भगवत रिवेषण करने वाले नारद है और परिवेशन परोसना भगवत रखा परिवेशन करने वाले नारद हैं और भगवत का परिवेशन करने वाले सरकार हैं अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो आनंद समाप्त वाले को बैठना नहीं चाहिए तो उस खुद तो चलना चाहिए तो तो तो चलना चाहिए चलो दौड़ो परसने वाले दौड़ो दौड़ो ऐसे दौड़ो बूढ़ी लो साध लो रसगुल्ला लो मलाई लो रबड़ी लो ये दौड़ो दौड़ो दौड़ती दौड़ती टकरा जाओ यह है परमिशन ये भक्ति रुस का परिवेशन करने वाले समित्र ये बैठते नहीं है ये दौड़ते हैं तो पानी वाले को आनंद आता है नहीं? और जो दौड़ रहा है उसको पाना बड़ा मुश्किल है इसलिए पूछते हैं कथन तऊ मिलित मिलके से गए तो दौड़ने वाले कथन तऊ मिलितभ महाराज कैसे मिले कश्मीन क्षेत्र कहां मिल गए स्थितौता तव उभ ब्रह्मवादी नो ब्रह्मवादी कहां मिले महाराज बताइए श्री सूरजी महाराज कहते हैं कि एक बार सनकादिक सुमेर पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा की सभा हो रही थी वहां कह सनकादिक महात्मा और वहां पर गंगा की एक धारा वहां भी है चार धाराएं गंगा की गई चक्षु सीता अलकनंदा और भागीरथी चार धाराएं तो एक सीता नाम की धारा वहां पर भी बैठी है उसमें स्नान करने के लिए भगवान की पाद भवा श्रीगंगा को देख करके सजर नयन हो गए सरकार देख्य मेरे ठाकुर के चरणों से निकली हुई धारा है उसमें स्नान करने के लिए जो भी तैयार हो रहे थे उधर से बीच पड़े शिनारत दौड़ी जाकर के शिनारत को प्रणाम किया अब महात्मन आपके से उस जान कैसे ले गिनारद है देखो वो ये नहीं कोई गाड़ी रखा है तो कोई ऐसा कोई वैसा नहीं ना भक्तों की पहचान बड़ी विलक्षण है बड़ी पहचान विलक्षण पहचान लोग कभी कभी कभी किसी कथा सुनने जाते हैं तो पांच सात बोलने वाली रहते हैं तो बाहर से जब लाउडस्टोरी की आवाज सुनते हैं तो हम कहते हैं हम संत बोल रहे हैं कहते अमुक संत बोल रहे हैं कैसे जान गए आवाज उस आवाज बड़ी मिठास नारद जी आए तो ऐसे नहीं आए नारद जी कैसे आए महाराज जी आज गाम आज गामोचरण नाम हरे नारायणादिकम आ रहे हैं श्री नारद जी क्या करें हरिहरि नारायण नारायण यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते ऐसा कहते हुए आदमी संकादकों के कर्णकोहरों में नारद जी के द्वारा जो चरित्र नाम जब प्रविष्ट हुए तो नारद की, की आवाज है इसी में नारद की आवाज है दौरे महाराज और आकर के श्री सनका जी ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया है और श्री शरद कुमार जी महाराज ने नारद जी से कहा महाराज वहां कोई व्यवहारिक चर्चा नहीं होती बैठ जाते हैं तो व्यवहारिक चर्चा नहीं होती हम तो कभी संतों के जाते हैं तो संत कहते हैं अच्छे महाराज फिर ऐसा क्या है सुनाइए और जो किसी संसारी के मिलते हैं तो संसारी कहता है महाराज जी हमारे बाल बच्चे बड़े वैसे हैं कि तो क्या करें महाराज जी बताइए कुछ ऐसा तो उपाय बताइए कि बिटवा हो जाए शैसा बेटा धन हो जाए ये संतों के यहां कुछ नहीं बगैर भूमिका के शुरू हो जाती है बात बड़ी देखिए भूमिका के बिना शुरू हो गई सर्वज्ञों से महाप्राज्य मुनीषा नारद आप हमको एक बात बतावें क्या कि क्या कलेने दखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम जिसके द्वारा इस तारा जंगम चल अचल जल चेतनात्मक ये संसार पैदा हुआ जिससे पैदा हुआ उपलक्षण है जातम उपलक्षण है यानी उन्होंने पैदा भी किया उन्होंने पालन भी किया उन्होंने श्रृंगार भी किया भागवत का पहला श्लोक यहां लग जाएगा जनमाद्यता एनेदम वखिलम जातम जगत सावर जंगम गंगा पादोद्भवा यथम सयते हरि और जिनके चरणों का पवित्र जल गंगा जी के रूप में प्रवाहित है महाराज उन भगवान को कैसे जाने हमको एक बार और कुछ नहीं जानना चाहते उन भगवान को हम जाने कैसे हमारी ऐसे मूर्ख कहते मैं साठ वर्ष से रामायण कथा कहता हूं क्या समझते मैंने समझा नहीं अभी और जिंदगी बिता देने वाले श्री संकादिक कहते उनको कैसे जाने उनको हम जाने कैसे बताओ ये भी निर्भिमानता की हत्या श्री नारद जी महाराज कहते हैं महाराज सुनाऊं क्या क्या पहले तो वंदना कर ली कर लीजिए आ वीर भूतश दे चतुर देखो वंदना भक्त लोग क्यों करते हैं जो लोग अपने बल का सामर्थ्य तो थोड़ा रखते हैं अभिमान हम कर लेंगे उनको वंदना की जरूरत नहीं लेकिन हमारे ऐसे लोग जो हैं निर्बल हैं अशक्त हैं दुर्बल हैं तो भगवान की वंदना करते हुए प्रो तो, कुछ तो सामर्थ्य जो कुछ शक्ति जो कि आपके चरित्र का हम दान कर सकते हैं ये वंदना कर श्री नारद जी कहते हैं आविर्भूत चतुर्द्धार यह कभी भी, भी परिवारिता जो चार रूप में अवतरित हुए चार रूप तो उनका परिवार वही बन चार रूप चार आए नौ परिवार नहीं वो तो एक ही चार में आए आविर भूतस चतुर्धा वो तो एक ही चार आए वो एक ही है रामजी का मतलब राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुजी आप समझने के लिए कह दो उनके बड़े भाई छोटे भाई बजले भाई सजले भाई आप समझ समझने के लिए मजले सजले छोटे समझने के लेकिन वास्तव में भरत जी भी रामजी हैं लक्ष्मण जी भी रामजी हैं शत्रुजी भी राम आविर्भूत चतुर्ध्याय है तो परिवार कौन है क्या कभी भी परिवारिता ये परिवार है मैं नागभमत से बोल लेना उनका परिवार कौन है राम जी बंधु कहे हां ठीक है लेकिन बंधु कौन है केवट मीत कहे सुख मानक बानर बंधु बढ़ाई तो जो कभी भी परिवार जो बंदरों से घिरे हुए हैं महाराज और जो चार रूप में अवतरित हुए हैं लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न और जिन्होंने राक्षसों के समूह का विनाश कर रहा राक्षस मने महाराज जी राक्षस मने भगवान राक्षसों के शत्रु हैं वो सियाराम भाई ध्यान से सुनना भगवान राक्षसों के शत्रु हैं तो आप कहते हो भगवान दो बातें करते हैं एक तरफ कहते मिल जाओ कहते हैं हम शत्रु हैं तुम्हारे रावण से बुलाते ना आओ मिल जाओ रावण को बुलाते ना आओ मिल जाओ कहते नहीं कहते राम जी को बुलाते रावण को बुलाते भी हैं राम जी बोल दो कि हमारे स्मरण में और रंगज जी भी जागे कहते हैं हनुमान जी भी जागे कहते हैं महाराज चलो जरा जानकी जी को लेकर आगे चलो राम जी से मिल लो राम जी माफ कर देंगे राम जी तुमको अपना भक्त बना लेंगे एक तरफ तो ये कहते हैं एक तरफ कहते भगवान राक्षसों के साथ शत्रु तो जो शत्रु है तो कैसे मिलेंगे अरे बाबा राक्षस कौन है रावण राक्षस है तो दुश्मन है राक्षस न हो तो दुश्मन नहीं है दुश्मन राक्षस है कौन होता होगा जो राक्षस होता होगा वो जी ने सुन लो राक्षस कौन राक्षस है आप समझ लो हम राक्षस है देवता है कि मनुष्य आप सोचो हम भाषा बता दे रहे जो अपने मां बाप को माने वो राक्षस जो देवताओं को न माने वो राक्षस संतों के चरणों में जिसकी प्रीति न हो राक्षस जो राक्षस मां नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु निसल करवा वही सेवा अगिल के यह आचरण भवानी ते जानो निशर सम प्राणी वो राक्षस वो राक्षस अब आप सोचो कि आप राक्षस हैं या मनुष्य हैं या देवता है। आप सोचो आप समझ रहे हो राक्षसों के भगवान दुश्मन हतोवान राक्षसानीतम ऐसे रामम भजे में श्रीराम कह कौन श्रीराम कौन श्रीराम क्या ब्रह्मिटालो कौन राम किन राम की उपासना कर रहे हो क्या दासरथिंद जो तो दशरथ नंदन राम है उनकी हम वंदना कर भगवान के सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं इसके बाद श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज अगर आप पूछते हैं कि भगवान किसके द्वारा जाने जा सकते एक एकमात्र प्रश्न है तो मैं निवेदन करूं आपके सामने कि नवाहन्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथा मृतम नवान्न पारायण की रीति से श्री कथा का आप श्रवण बस ये एक साधन पर्याप्त है श्री राम जी को जानने के लिए और किसी साधन की फिर आवश्यकता नहीं है और सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं एक, एक सोमदत्त ना गौतम जी ने खूब पढ़ा दिया समझा दिया तत्व तो ज्ञान और बढ़िया शंकर जी की भक्ति किया सोमदत्त भी उसका नाम वो सुदास या सोमदत्त बैठ करके भक्ति कर रहे थे गुरुजी महाराज आए गौतम जी महाराज इसमें जाब तो तो साधन में बढ़ गए हैं भगवान का भजन कर रहे हैं गुरु के कौन उठेगा चलो ठीक है गौतम जी महाराज आए ये देखो छोटी छोटी कथाओं के द्वारा कितना ज्ञान हो रहा है अपने अभिमान में आकर के कभी बड़ों की अवमानना मत करना कभी बड़ों की अवमानना उठ के बैठा बैठाने गुरु का अपमान किया है क्या तू राक्षस है अब छेद आई छेद तो सबको आई सोचते तो समय तो बात बिगड़ जाती है बात समय रहती हुई चीज जाओ अफसोस नहीं करना पड़ेगा अफसोस तो करना ही पड़ेगा दोस्त मेरी बात सुनो अफसोस तो करना ही पड़ेगा चेतने नहीं तो अफसोस करना पड़ेगा तुम्हारा जीवन किस लिए तुमको मिला है अगर इसको मैं सोच पाई अफसोस तो करना ही पड़ेगा अब अफसोस करने लगा हाय हाय मैंने गलत किया गुरुदेव गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा क्या करूं तेरा चिस्त तू बनेगा कभी संयोग बस रामायण की कथा सुनने को मिल जाय सुन लेना तेरा कल्याण राक्षस हो गया महाराज जब राक्षस हो कि सबको खाने लगा पीने लगा हां मांस खाने लगा रक्त पीने लगा खाने पीने का मतलब ये एक ब्राह्मण थे महाराज कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेके जा रहे थे भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए गंगा जल का घड़ा आप समझे देखे जाए लेके। वहन गंगा जलम स्तंभ विश्वेश्वरम प्रभु जा ये यह राक्षस दौड़ा जो सुधास्तु वाला राक्षस हुआ था दौड़ा थाने के लिए अनेक प्रयास किया महाराज वहां तक तो पहुंच ही नहीं वो तो नहीं इतनी दूर रह जाए रुक जाए पैर रुक जाए हाथ रुक जाए दृष्टि अंधी हो जाए तो हाँ जोड़ के खड़ा हो गया महाराज आप में असीम सामर्थ्य मैंने पता नहीं कितनों को खा डाला कितनों के खून पी डाले आप तो मेरा सामर्थ्य नहीं चला आप अभूतपूर्व सामर्थ्य वाले हैं महात्मन हम आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यम महात्म ने आपको देख करके हमारे गुरु की याद आ गई पूर्व जन्म की आपकी ही सामर्थ्य आप इसी ही सामर्थ्य मेरे गुरुदेव में थी अपनी कथा सुनाया और यह भी कथा सुनाया कि मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि तुम रामायण कथा सुन ले तो अगर मौका मिल जाए तो महात्मा मुझे रामायण की कथा सुना बड़े दयालु थे आयोजन किया रामायण का नवान्न सुनाया उसको नवान्न सुनने के बाद तो जहा महाराज उसको तो के लिए साक्षात देवता एकदम दिव्य हो गया हो श्री महाराज जी कहते तो हैं को महर्षियों ये रामायण की कथा का महत्व बड़ा अच्छा लगा एक आठ सुना दो बहुत अच्छा लगा हुँ? क्या सुना क्या क्या सुनो एक सुमति नाम का राजा था सुबती नाम का एक राजा था चंद्रवंशन्न था बड़ा धना था राजा था लेकिन उसकी एक विशेषता थी तो राम कथा हमेशा सुनता था चार उपासना करता था ध्यान देना एक तो राम कथा सुनता था दूसरे राम जी की पूजा करता था और तीसरे राम की पूजा करने वालों का बड़ा सम्मान करता था एक और था क्या और था कि ये तीनों काम अहंकार रहित होकर करता था तो चार असाधनाएं थी सदा राम रामकथा सेवी राम पूजा पारायण राम पूजा पराणा ज शुश्रूषु अनहंकृति इस प्रकार से वो करते थे उनकी साधना की बड़ी ख्याति पहुंची महाराज विभाडक नाम के एक महात्मा थे वो पहुंचे वहां पर आगे मैं कल कथा सुनाऊंगा उनकी विभाडप की विभाडक महाराज वहां पर पहुंचे अपने शिष्यों के साथ और राजा से मिले राजा ने बड़ा स्वागत किया सत्कार किया कि हम एक बात पूछना चाहते हैं राजा ने हमसे बना विंडक गिरी पूछो क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े साधने कहे गए हैं लेकिन आप एक भी साधन और नहीं, नहीं करते हैं खाली रामायणी रामायणी राम रामायण की कथा सुनना राम जी की पूजा करना राम भक्तों का सत्कार करना इसी में लगे रहते और भी साधन किया करो कुछ कुछ यज्ञ करो वाजपेयी करो ज्योतिष्टोम करो अश्वमेध करो और कोई यज्ञ भी करो कुछ और भी साधन है उनका ध्यान ही नहीं आपका तो कह महाराज हमको तो ये कहीं क्यों अच्छा लगता है और क्यों नहीं अच्छा इसको क्यों करो अच्छा लगता है कि मर्थम ए तद वृत्तांतम यथावत वक्तुम अर्सी हमको तो बताओ तो इसने क्या बताऊं कह हमारी पूरी जन के संस्कार है? इसको तुम कैसे अब तो मैं जानता क्या कैसे क्या संस्कार है मुझे बताओ क्या मैं पहले सुंदर था मेरा नाम था तो मालती मालती मेरा नाम और मैं बड़ा पापी था कुमारग में रहता था किसी को दुनिया से उड़ा देना तो मेरे बाएं हाथ को खेल था किसी के घर में घूस घुस करके तिजोड़ी तोड़ के निकाल ले आना यह तो सब साधारण सी बात है बच्चों में खेल बड़ा दुष्ट एक और तो थी उसका नाम था काली वो अपने बड़ी दुष्ट थी वो अपने पति को मार करके भाग गई और हम दोनों मिल गए बन गई हम दोनों की दोनों एक वृत्ति के थे दोनों ने ब्याह कर अब ब्याह करके रहने लगे सुलक्षण यही था कि महात्मा के आश्रम के पास हम रहते थे हाँ उन महात्मा का नाम था श्री वशिष्ठ और उनके आश्रम के पास तुम क्योंकि इसलिए रहता था उनके आश्रम के पास कि वहां बच जाता था महात्मा जी बड़ी प्रशस्ति थी बड़े अच्छे संत थे जब डाका उफा डाल के आते जब वहां पर रहते तो बदमाश मेरे पुरुष मेरे पीछे नहीं आते यहाँ तो सब साधु साधु रहते हैं यहाँ के चलो चलो चलो जा रहते थे बच जाता था महात्मा के पास रहता था एक दिन महात्मा के यहाँ से वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ रामायण रामायण का नवाण पारायण हो रहा था मैंने जाके बेमन से सुन लिया और सुनने का परिणाम मेरे मरने के बाद मुझको देवता लोग लेने के लिए आए महाराज और बड़ा स्वागत बड़ा सत्कार और उसका परिणाम शुरू मुझको ये सुमति मुझे अभी मैं राजा बन गया और यहां भी खूब सम्पन्न हूं धमधाम से कोई दुख नहीं है मुझको अच्छा तो है हाँ ये हमारी कथा सुनने का महत्व है दिवडित महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया सत्कार किया बड़ी प्रशंसा की और चले गए और इन्होंने सुना कब था महाराज ये बताऊंगा आपको इस तरह से बता देता तक सुना तो सबकी तिथि है इनकी खास है खास आपके लिए इन्होंने माघ की बसंत पंचमी से शुरू किया था और माघ की पूर्णिमा तक तो सुना था महाराज हमको खुश करने के लिए आपने खुद कह दिया आगे खुशी तो क्या होगा हम था आपने इससे लिखा ये इस लिखा हो तो बसंत पंचमी को तो सुना ये लिखा तो होगा जी कभी कभी दोस्तों लोग श्रोता खुश भी कर देते हैं क्या खुश करना चाहिए लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं वही कहूं जो लिखा हूं माघे मास सिते पक्षे माघ महीना शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी की तिथि से शुरू अति तिथि इसमें रहे कि आगे बता दूं घबराना मत दो तो मिल गया ना माघ घर शुक्ल पक्ष मिल गया नहीं मिल गया आगे तीसरा बता दूंगा आइए बता दूंगा माघे माँ नहीं तो ऐसा होता कि बता दूंगा हम लोग कभी टालते हैं किसी कोई आता है कुछ पूछने के लिए दिमाग ठीक नहीं है मेरा तो अच्छा बता दें जब बता देंगे समझ लो तो गया हुआ अच्छा तले गर्थ बताना होगा तो बता देंगे अभी तुरंत है माँ गे माँ से सीते पक्षे कभी कभी ऐसा बोलता उसने पूछा हमको नहीं आता और हम कहीं दिन नहीं आता तो बेजती होगी कहते तो बता दें माघे मास मैं अपनी बात कह रहा हूँ और सबकी ना माघे मास सीते नहीं जाता भुट्टा भूल गया सोचता हूँ नहीं करूँ तो वैसी होगी क्या करूँगा अच्छा बताऊ माघे मासा नहीं है मैं अभी सुनाऊंगा अभी माघे मास सित पक्षे माघ विपक्ष दो आ गया नाम ना। जी रामायण प्रयत्नता नवाया नवाहना अखिल श्रोतव्यम सर्वधर्म फल प्रदम माघ मास के शुक्ल पक्ष में रामायण सुनना जरूर चाहिए ये सर्व धर्म का फल मिलता है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं बहुत भाग्यशाली है। माघ के महीने में नैमिषारण्य की धरती पर चाहे नाम का ही हूं लेकिन हूं तो ब्राह्मण कर्म तो नहीं लेकिन तो नाम का तो ब्राह्मण और तीर्थ का रहने वाला ही जन्म भी तीर्थ में रहता भी और ब्राह्मण भी हूं और शुरू से लेकर आज तक तो कोई दूसरा काम भी नहीं किया कथे कही तो ऐसे व्यक्ति से कथा सुनने का फल तो ये है आपको तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो हमको नहीं मिलेगा हम जन आपको तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज हाँ माघे माँ शिते पक्षी रामायणम प्रयत्नता प्रयत्न पूर्व सुनना प्रयत्नता क्या है माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में रामायण सुनो प्रयत्न सुनो प्रयत्न का मतलब क्या है प्रयत्न का मतलब मैं टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के सुनो, फिर नहीं समय मिलेगा फिर नहीं समय मिलेगा नैविशारण की धरती पर रामायण मैं सुनाऊंगा ये तो कभी समय भूल जाना है कभी ये अंतिम कथा है मेरी नैविशारण नैविशारण की धरती की मेरी अंतिम कथा है इसके बाद दर्शन करने भले चले जाऊं अब कथा कहने के लिए नहीं आना माँ गए मैं ठीक कह रहा हूं आपसे राम राम क्या बोला घे मासी सीते पक्षी प्रयत्नतः समय न हो तो समय निकाल के सुनो पैसे कमी है कहीं से कुछ ले दो लो। आ जाओ घबराना तो पड़ जाएगा रामायणम प्रयत्नत मन नहीं लग रहा मन लगाओ मन नहीं लग रहा मन लगाओ प्रयत्नत मारा कथा तो कह सारा प्रयत्नत दिखाइए रामायण प्रयत्नता प्रयत्न पूर्व सूर्य भारत मन मिलकर लगाओ रा, राम जी बाघे माचते पक्षे रामा रामायणम प्रयत्नता नवान्नाखिल श्रोतव्यो सर्वधर्म फलप्रदराजी सर्वधर्म फलप्रद संपूर्ण धर्मों का फल मिलने वाला है ऐसी ऐसी रामायण है ना? एक और सुना दू नारू जी ने कहा दो तो तुम्हारे मुझे सुनाए एक मेरे मुझसे सुन लो फिर समाप्त करू क्या कर बोलिए महाराज मैं अपनी नहीं समाप्त करूंगा नारूद जी कह रहे में समाप्त करू राम जी एक, एक बहेलिया था उस बहेलिये का नाम था लुब्धत लुब्धत था उस बहेलिये का नाम उस सौबीर नगर में रहता था और श्री राम जी बड़ा धनवान था वो बड़ा धनवान था सर्वैश्वर्य समन्वितम बहुत अच्छी बहुत धर्मान था बहलिया था वो एक राम मंदिर में गया श्री राम जी एक राम मंदिर में गया और राम मंदिर में गया, चोरी करने के लिए गया चोरी करने के लिए कि मंदिर में लोग भाई शाम मंदिर में गया और चोरी करने के लिए गया के लिए मंदिर में गया चोरी करने के लिए मंदिर में लोग चोरी करने के लिए चले पहुंच जाते हैं मंदिर भी नहीं छोड़ते मारा पहले भी नहीं छोड़ते थे इसे पता तो पहले की मंदिर में गया चौर्य लोन उपहा वहां पर एक महात्मा थे उत्तंक महाराज उसने देखा ये तो देख लिया चोरों की मनोवृत्ति है देख कि चोरों की मनोवृत्ति उसने देखा इसने तो देख लिया अब इसको तो छोड़ो मत छाती पर रखा पैर मारने के लिए तैयार हुआ तो महाराज कहते हैं के, कैसी साधना कर रहा है दुष्ट मनुष्य को साधना करनी चाहिए मर रहा है, तो है। भो भो अरे मनुष्य तो साधक ही है वो के साधो निरागसम साधु थे ना तो सबको तो साधु साधुए समझते चोर को भी साधु समझते ऊंची दृष्टि है कोई बड़ी ऊंची दृष्टि है सबको अच्छा समझो सबको अच्छा समझो तो क्या ये महात्मा है हमारे मन को नहीं जसता है मरा अरे यहां तो ये यह कहा गया है इसी आराम में सब जग जानी करो प्रणाम जी सारे संसार को सीताराम में समझो अरे जो सीताराम में समझो तो तुमसे तो तो महात्मा को महात्मा जो तो समझो तो जब यही नहीं पूछो तो वहां कैसे पूछोगे भो भो साधो अरे साधु हे संत हे संत हे साधु रुपया क्यों मुझको पाठ मेरे तेरा क्या बिगाड़ा रे ऐसे कह रहा महात्मा कि निरागसम निरागसम निरपराध मैंने तेरा क्या अपराध किया मैंने तेरा कुछ चुराया नहीं मैंने तेरे को मारा नहीं मैंने तेरे को गाड़ी नहीं देखी तू मेरे को क्यों तो मारने जा रहा है तो तो तेरे को मारूंगा मैं तू तो मेरे को क्यों मारेगा मंदिर की चोरी कर चोरी कर ले लीजिए तो तुमने देख लिया देखा करें करें क्या देखा तो है कि कोई आएगा तुम बताओगे उसने चोरी कर तुम बताऊंगे उसे वो तो बोलूंगा इसलिए मरूंगा क्या बड़ा अपराध करेगा क्या अपराध अपराध कराएंगे चोरी तो सोने तो ले जाऊंगा जो सोना ले जाके क्या करेगा क्या मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं उनको खिलाऊंगा देखिए कितना बड़ा पाप कर्म करेगा क्या होने रो पाप मेरी बीबी तो खुश हो जाएगी मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे रखे रहो अपना पाप तो नहीं देखना पाप देखें अपनी बीबी बच्चों को देखें वो तो खुश हो जाएंगे पाप कर रहा है फल तो तू भोगेगा तेरी बीबी भी तो नहीं भोगेगी कैसे नहीं भोगेगी खाएगी तो भोगेगी तो जरा पूछ किया जाएगा अब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है उसने कहा ऐसा तो पूछ के होगा और आकर के चरणों में गिर पड़ा बीबी ने कहा मैं मुझे जहां से मानो खिलाओ चोरी करके लाओ चाहे कथा करके लाओ मैं तो खाने की हकदार हूं तेरे पाप के हकदार हूं मैं नहीं हूं के करके में गिर गया महात्मा मुझको क्षमा करो कल कत प्रांजलि प्राह क्षम स्वी थी पुनः पुनः मेरा कल्याण कैसे हो महात्मा मुझको ये बताओ नहीं बड़े अच्छे वो नहीं कहते मुझको तो एक ही चीज मालूम है बच्चा साधन मुझको मालूम नहीं किसी और के पास चले जाए कहीं मुझे तो आप बेटा मुश्किल यही मालूम है कि रामायण की कथा सुन क्या अच्छा फिर आप ही सुनाओ ये अच्छी बात है ये भी लगा दे, दे चलिए मुझे दे दो भी और घर में मेरे पहुंचा भी हो क्या अच्छा आप ही सुनाओ क्या अच्छा भी सुन ले साधु साधु महाप्राज्य मतस्ते बिवलोज्वला महात्मा कहने लगे तू धन्य है तू धन्य है मेरी बुद्धि कितनी अच्छी है तु तु लोग सुनते सुनते बुद्धि हो जाती है उनके समझ में नहीं आती और तूने एक आवाज में सुन लिया और समझ लिया तेरी मति निर्मल हो गई इसलिए तू धन्यवाद का पात्र है तुझको मैं जरूर सुना सुनते तो सब है सुनकर के समझती कितने लोग भागवत में कथा आती है कहा बढ़िया कथा आती है बागवत तो के युद्ध यहां बैठे नहीं बताते हैं जाने है। तो मैं तो ऐसे कह दे रहा हूं तो भागवत में कथा आती है कि एक संत ने बहुत लोगों को कथा सुनाई और कथा बहुत लोगों ने सुनी राम लेकिन विमान एक के लिए आया और सबके लिए नहीं आया भागवत की महा कथा लिखी हुई है ना इसी कथा देखो ये लोग कह रहे हैं तो महाराज जी विमान सबके लिए एक के लिए आया तो कथाकार ने बड़ी महात्मा थी महाराज उनका नाम तो गोकर्ण जी ध्धकारी तो तर गया गोकर्ण ने पूछा महाराज कथा तो सबने सुनी ध्वधकारी तरा ये नहीं करे क्या क्यों नहीं करे कथा तो सबने सुनी है लेकिन कथा मननं कृतम कथा तो सबने सुनी है लेकिन मनन सबने नहीं किया है आप मेरी बात समझ रहे हो इसी तरह से कथा तो सब सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते हु? मनन करने का मतलब समझे थोड़ी देर के लिए पशु बन जाओ आप करो तो महाराज ये तो गाली बख रहे हो गाली नहीं बकरा रहा आप हमारे ऊपर डाल दो बेटा तुम पशु बच रही को लो अरे बाबा गाली का मतलब गाली से गाली हमने तुमको गाली दिया तुम मुझको गाली लेकिन साधु ऐसा करते नहीं साधु ऐसा नहीं साधु को तो मारना चाहे तो साधु ने कहा राम जी पशु गब जाओ तो। पशु पाता है ना देखा पाने के बाद हजम हो गया, गया, गया। कि नहीं हो गया पशु को हजम कि नहीं हो नहीं हुआ हजम हो तब होगा जब बैठ के देखा कि तब हजम होगा पानी के बाद जुगाली करना चाहिए तब हजम होता है हमारे योद्धाजी जुद्ध में बंधक होते हैं यहाँ है कि नहीं है थोड़े हैं है? बहुत हो गए होना चाहिए जब बंधन नहीं हो तो चाहोगे बंधन तो होनी चाहिए बंधन खूब किराया करो तो राम जी आ, क्या कह रहे तुम बंदे बहुत हमारे तम तो रोज देखते हैं आप इतना बंदो तुरंत खत्म एक ही बंदे जमा करके मारा ले लिया साहब आपको काज चबाया नहीं कुछ नहीं किया सब इतना ले गया और हम देखते क्या है महाराज जी जो चबाने के लिए तुरंत मोटा होता है महाराज तुरंत मोटा होता है कभी आपने नहीं देखा देखा तुरंत मोटा होता वो की मोटा हो गया क्या तो करता है बंदर यो यो करके तुरंत यहां भर लेता नहीं है प्राकृतिक वो बदमाश में थे लगा लेते हैं लेकिन वो जो तो प्राकृतिक थे वो ठाकुर ने लगाया ठाकुर ने थेली लगाया वो बंदर सब भर लेते हैं और तो भरने के बाद धीरे धीरे बैठ गए ऐसे करते फिर क्या होता है रामजी सब बच जाता है तो पानी के बाद यह जो क्रिया है अगर यह नहीं हो तो पाना व्यर्थ हो जाएगा सुना तो सपने लेकिन मनन नहीं किया सुनने सुनना तो पाना है और मनन नहीं किया तो बचेगा नहीं निकल जाएगा मेरी बात सुन निकल जाए और जो मनन करोगे तो शरीर में भीग जाएगा ताकत देगा शक्ति देगा और शक्ति से परमात्मा मिल कि तू बड़ा अच्छा है सुनाऊंगा और की और महाराज महाराज कथा सुनाई सुनाने के बाद भी हुई को पूछा एक बात बताइए ये ये आपने बड़ी बात ये बड़ी बात बात बताई सुंदर चीज़ है, है? एक बात बताओ कहिए ये मैं रेगुलेट करता हूँ अपने को ठीक समय के अंदर आ जाऊंग भाग जाऊ तो राम जी अगर हाँ एक बात बताओ कह क्योंकि रामायण कैसे सुनी जाए एक बात बताओ सुनने के लिए नर्ज कह रहे हैं सुनने के लिए कैसे सुन सुनू जब बताऊ क्या सबसे बढ़िया बात आपको ये भी बताओ कि क्या करता है कि रामायण विधि चै सिम सुसमाहिता समाहित होकर के श्री रामायण जी की विधि सुनो आप स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम स्वर्ग और मोक्ष का पोषक है ये गण सबसे पहली बात है कि इसको कैसे सुनू स्वयं बंधु भी स्वयं सुनो और जितने लोग सुन सकें उनको सुनाओ स्वयं सुमियात बंधु भी सर सुनिया जितने लोगों को बुरा सको तो क्या उसको तो मैं नहीं बुराऊंगा उसकी तो मेरी दुश्मनी है अरे इसी से दुश्मनी समाप्त तो कर लो ना दोस्त अब कब मौका मिलेगा इसी बढ़ के जाओ कह दो हमारी दुस्मती खारिज और स्वयं चौबू में साधम सुनिए आप और कैसे सुना तो सुन रहे क्या कैसे सुन लैसे सुन कैसे सुन रहे सुनो कैसे सुबह अरे आओ मुझे गप्पे कर रहे हैं प्रयत इंद्रिया कैसे सुनो इंद्रियों को प्रयत करके सुनो इंद्रियों को स्वाधीन करके सुनो बात करने की इच्छा हो तो भी बात मत करो कुछ खीन खाने पीने की इच्छा हो तो भी मत खाओ पिरो प्रयत इंद्रिया कहते मेरे दो घंटा आप कथा कहेंगे तो मुझे तो प्यास लगेगी तो फौसला लगवा देते कभी कभी लग जाती है चाय की व्यवस्था करवा है। हमको कथा सुनने के अंदर जिसको प्यास लग गई वो अब आ गई है पी बैठो सब कुछ तो करके बैठो जो कुछ करना कथा के बीच में दंड बैठक जो तो लोग करते हैं कथा के बीच में दंड बैठक समझते दंड बैठक उठक बैठक ये सब अपराध है कि बीच से उठ के जाना नहीं चाहिए जाना हो पहले बाहर बैठो हमारे यहां ऐसा तो नहीं करते कभी हैं पहले दिन दूसरे दिन नहीं करते, तो करते, करते। तो तो कंट्रोल में करो अपने अधिकार में करो सब तो सुनो सोना हो पहले सोलो जो पहले बीच होगी सो गए सोगे सो, गी सो, गी। या सो, गी सो गी। तो बढ़िया जागो कचरकूट में जो है यहां तक आप समझोगे नहीं यहां तक फलाहार कर लिया यहां तक भोजन कर लिया अब यहां बैठोगे तो तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे प्रयत इंद्रिया ये मैं शास्त्री की व्याख्या कर रहा हूं प्रयत इंद्रिया ये सब प्रयत इंद्रिय हमें आ रहा है, है? इंद्रियों को अपने अधिकार में रखिए भोजन लग आहार करिए अल्पाहार कथा सुनने के की बात जा बजे पाओ ये कथा कहने के बोले मिले तो भी बतपाना मिले तो भी बतपाना एक तो तो इंद्रिया और उसके बाद सवेरे उठे महाराज बढ़िया स्नान करे एक विशेष नियम इसमें बता गया बताया गया दुखम करे तो दुख किसी करे अपारे अपार अपना तो अपाम चिचिड़ा कहते हैं लजीरा, जीरा है। कहते हैं लजीरा कहते हैं। बड़े नाम है उसके वो बड़ी फायदे की चीज है मारा चाहिए से पूछना आपको नहीं जाते। बड़े फायदे की चीज बड़े फायदे की रामचरित मानस के श्रोता और वक्ता को जो भी नियम से है सुन रहे हैं मैं सबको कह रहा हूं हम कभी कोई जगह गम भी करेंगे तो लेकिन हम तो पराधीन है, है। उससे का इस एक नियम बताया गया राम जी तू लिचरी की अपामारू अपा से गंतदान करना चाहिए और इस प्रकार से रामायण की कथा व्यक्ति को सुननी चाहिए सुशाखया राम भक्ति प्रत्यन दंत रामायण जी की कथा सुननी चाहिए और पूजन इसमें जी का और पूजन का कोई इसमें उल्लेख नहीं है लेकिन पूजन तो सबका करना चाहिए पूजन तो सबका करना ही चाहिए लेकिन महात्मे और पूजन का कोई विधान नहीं श्री राम जी का रामायण जी का पूजन इसमें विशेष महत्वपूर्ण तो है और उसके पूजन के बगैर सवेरे कार्य आरंभ करना भी नहीं चाहिए कहते नहीं है। दो दो दो हैं महाराज देकर आप पाठ शुरू कर देंगे। ऐसा होता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भगवान राम का पूजन होगा कि राम पूजन राम जी के पूजन के बाद रामायण जी के पूजन के बाद ही रोज पाठ आरम्भ करना चाहिए और रामायण की पुस्तक का रोज नीति भगवान मान की पूजन करना चाहिए इस प्रकार से इस कथा को सुनना चाहिए और ये कथा जो है श्री संत कुमार जी महाराज को जी महाराज ने सुनाया तो इस प्रकार महात्मा की कथा समाप्त हो रही है और आगे श्री बाल्मी की रामायण कथा आरंभ हो रही है वह तो आज कहेंगे और कहने के बाद अभी कम से कम आधी घंटा होगा जो तो बहुत अशांत हो जा भी सकते हैं आधी घंटा भी होगा तो इस प्रकार से महाराज जी अब सिर्फ बाल्मीकि रामायण की कथा की इस नये तो महात्म की कथा थी ये तो महात्म की कथा थी अब बाल्मीकि रामायण की कथा सुनी जा रही है तो यह कथा जो है महाराज जी वाल्मीकि रामायण की हाँ देखिये मैंने पंचमी नहीं बताया वो भूल चैत्र माधी कार्तिके च पंचम्याम अथवा रेत तो पंचमी से शुरू करना चाहिए श्रीमद वाल्मीकि रामायण महर्षि बाल्मीक ने बनाई कैसे बनाई क्या बनाई ये सब तो आपके सामने अभी आएगा वेद बांधने के बाद तो सबसे पहला काव्य है काव्य इसे इसको आज काव्य कहते हैं और लोकभाषा के संस्कृति लोग इस भाषा के सबसे पहले कवि सी बाल्मीकि जी महाराज इसलिए उनको कवि कहा जाता है आज कवि कहा जाता है और कभी ये अभिजा भी वाल्मीकि जी के बाद ही हुए, ऐसा किसी एक कवि ने कहा बड़ा बढ़िया कहा कि बाल्मीकि जी आए तो कवि हो गए तो संस्कृत में बहुवचन होता है एक तीन होते एक दो एक बचन दुईवचन और रामा रामो रामा एक बचन दिवचन वचन होता है हिंदी में दो ही होते तो राम जी एक वचन क्या है कभी वचन क्या है कभी